सदाचार की महिमा इंद्रदेव ने कहा हे राजन यह महावन देव गणों से समाव्रत था यह गंधर्व यक्ष और मुनियों से समाव्रत और परम मनोहर था राजा सुदर्शन ने देव आदि सबको यहां से उत्सारित करके मेरे अप्रीय कार्य करने में रत होता हुआ उसने इन वन का भंग करके गुहिय तपोधन को करने में रत होता हुआ राजा ने हट से खांडवी नगरी की रचना की थी हे नरोतम आप पुनः इसको उत्तम वन बना दीजिए वहां पर मैं तच्छक के साथ एकांत में विहार करूंगा यह आपके प्रसाद से मुनि गणों के साथ एकांत में विहार अनुपम स्थान होगा हे पार्थिव यह यक्षों का और किन्नरों का भी उत्तम स्थान हो जाएगा मारकंडे महर्षि ने कहा उस समय इंद्रदेव के इस वचन को सुनकर विजय ने श्रवण करके इंद्रदेव के गौरव से उस पाखंडवी और खांडवी नगरी को विस्तृत वन ही बना दिया समस्त प्रजाजन अपनी इच्छा के अनुसार यथास्थान गमन कर गए जिन लोगों की पुनः मेरे राज्य में गमन करने की इच्छा हो वे वाराणसी में गमन कर जाएं जो कि मेरे द्वारा प्रतिपादित पुरी है इसके उपरांत मनुष्यों ने उसके वचन का श्रवण किया कुछ लोग अपने ही स्थान को गमन कर गए और कुछ लोग विजयनरब के द्वारा अभिपालिता वाराणसी में चले गए इसके अनंतर धनों की तथा रत्नों की तथा राशियों को अलग-अलग और मणियों को कनकों को और पुरुषों की राशियों को विजयन के अंक साधनों के द्वारा वाराणसी नगरी की ही और आवृत कर दिया था विजये ने तुरंत ही 30 योजन विस्तीर्ण एवं 100 योजन आयत उस पुरी को वन बन बना दिया था उस वन में इंद्रदेव की सम्मति से अपने गणों के साथ तक्षक ने निवास किया वहां पर तक्षक बहुत समय तक रहा और फिर वह निर्धन बन गया था वहां पर गंधर्वों के साथ देवगण और अप्सराओं के समुदाय आनंद की क्रीड़ा किया करते हैं वे सब युद्धों में विजय प्रदान करने वाले विजय की चर्चा किया करते हैं 28वां युग के प्राप्त होने पर दोपहर के शेष में बहिन ने विष्णु से ब्राह्मण के रूप से भिक्षा की याचना की थी पांडु के सुत द्वारा भिक्षा देने की स्वीकृति दे दी गई थी बहिन ने अपने स्वरूप में स्थित होकर विष्णु से यह वचन कहा था कि हे पांडव पुत्र मैं अग्नि हूं यज्ञ भागों के अविवाजन से मैं व्यादित हो रहा हूं अब आप ही मेरी व्याधि का विनाश कीजिए खंडव नाम वाला विपिन है जो पक्षी मृग और राक्षसों से समन व्यत है हे श्वेत वाहन यदि आप मुझको भोजन कराने में समर्थ हैं तभी मेरी यह व्याधि शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी पहले समय में विजय नाम वाले निरप ने खांडवी नाम की उस पुरी को भंग करके इसको वन बन बना दिया था इसी कारण से यह खांडव बने है हे श्वेत वाहन वह वा देवों के द्वारा व्यहत वन मेरे ही लिए है इंद्रदेव के विरोध से मैं स्वयं इसका भोग करने का उत्साह नहीं करता हे महाभाग इसी कारण से आप परेत्राण करिए और उस वन में नियोजन कीजिए जिस रीति से मैं संपूर्ण का भोग करने के लिए आपके प्रसाद से मैं समर्थ हो सकता हूं महान बलवान सब्यसाची ने उसके इस वचन का श्रवण करके उस संपूर्ण वन को जो कि प्राणियों से समन्वित था दग्ध कर दिया था यह देवकी के आत्मज भगवान वासुदेव के द्वारा पालेत है अग्नि के हित करने से रति रखने वाले ने उस खांडव वन को जला दिया था परम प्रसन्न होकर वहिन ने इसी कारण से महात्मा अर्जुन गांडीव धनुष को जो देवों द्वारा निर्मित पारण था प्रदान किया था और अक्षय दिव्य औषधि दी थी और सुर रूप से संयुक्त चार अश्व हनुमान जी से अधिष्ठित वानर ध्वजा वाला वाहन रथ खंडवीक्षण त्रिशिख अग्नि से सब व्यसाची अर्जुन को दिए थे तथा विष्णु के प्रसाद से वहन रोग से रहित हो गया था फाल्गुन अर्जुन ने उन बाणों से उत्तम उस धनुष से खंड से केतु से उन अश्वों वाले रथ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी इस प्रकार से भैरव के वंशों में विजय नप जो महाआकृति वाला था उसने खांडव को विपिंड कर दिया था विजय राजा के महान फल वाले 13 पुत्र हुए उनके नाम बुद्धतिमान सौम्यदर्शी भूरी प्रद्युम्न क्रतुपुर्ण विरूपाक्ष विक्रांत धनंजय प्रहर्ष प्रवल केतु और उपधरते इन्हें सब का राजा वीर हुआ जो सोसो परिचरित था जिसने वाराणसी नगरी में सबसे पहले 1 लाख यज्ञ किए थे 1 लाख यज्ञों के करने वाला कोई भी नहीं हुआ और ना भविष्य में होगा इसके पुत्र पौत्र पे पौत्रों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है भूमंडल में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो बहुत लंबे समय में भी उनकी गिनती कर सकता हो अर्थात ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है क्रम से भैरव के वंश से यह तीनों लोक व्याप्त हो रहे हैं हे विप्रों यह मैंने आपके समक्ष में भैरव की संतति का वर्णन कर दिया है जो एकाग्र मन से उत्तम चरित्र का श्रवण करता है इसके वंश का विक्षेद कभी भी नहीं हुआ करता और ना होगा भगवान ने कहा हे भैरव मैं अब सोलह विचारों का वर्णन करता हूं उनका आप श्रवण कीजिए जिनसे देवी भली भांति से संतुष्ट हुआ करती है और अन्य देव भी परम प्रसन्न होते हैं सबसे प्रथम आसन देना चाहिए यह आसन या कोश हो उसे खंडल के उत्तर की ओर ही सृजन करना चाहिए जिस समय में यह पद में दिया जाता है उसे मंडल के उत्तर में ही दें अर्गपाद आचमन स्थानीय नेत्ररञ्जन मध परक गंध और पुष्प निवेदित करें और प्रतिमाओं में देने के लिए जो भी योग्य हो वह तनु में देना चाहिए औष जो होता है वह पुष्पों के समुदाय से विरचित हुआ करता है और कुश तथा सूत्र आदि से संयुक्त होता है हे भैरव यह देवी का मेरा और समुद्रभूत आसन मसन और शुभ हुआ करता है आसन ऐसा होना चाहिए जो बहुत ऊंचा ना हो ना बहुत विस्तृत हो ऐसे ही आसन को नियोजित करें अन्य लकड़ी से बनाया हुआ भी उत्तम देह यह आसन दारू काष्ठ के सार रहित कांटों से युक्त एवं खीर से संयुक्त चैंत समशान के समुत्पन्न और विविवितक को छोड़कर ही काष्ठ का आसन बनाना चाहिए वस्त्र के आसन के लिए बलकर वृक्ष की छाल कोशज और शांड अर्थात आसन के लिए तीन आसन माने गए हैं रौमज अर्थात रमो से बनाया हुआ कम्बल ये चार होते हैं अपने इष्टदेव की मूर्ति के लिए इसके द्वारा विरचित आसन ही देना चाहिए सिंह व्याघ्र तीक्षण छाग महिस गज तुरंग कृष्ण स्मरिए मृग नो भेद हैं इनके चर्मों के द्वारा आसन बनाया जाया करता है जो सभी देवों के लिए हुआ करता है चर्म के आसन में तुरंग के चर्म का आसन श्रेष्ठ होता है तथा काष्ठ के आสนों में चंदन का श्रेष्ठ माना गया है सभी देवों का संयुक्त आत्म वाले ऋषियों का योगपीठ के सदृश्य आसन तथा स्थान कहा जाता है देवों के लिए आसन के समर्पण से परम सौभाग्य और मुक्ति की प्राप्ति की जाया करती है मृग नौ प्रकार के माने गए हैं अर्थात निम्नांकित इनके नौ भेद होते हैं संबर रोहित राम न्यंक अंकुश शाडूरू राड हिरण्य नौ भेद हैं हे भैरव हरण भी यहां पर पांच वेदों वाला समझना चाहिए ऋष्य अस्त्रंग रुरु प्रशद तथा मृग ये बलि के प्रदान करने में तथा चर्मदान में कीर्तित किए गए हैं धातु के आสนों में केवल लोह को छोड़कर कांसा सीमा शिलामय मड़े में ये रत्न माने गए हैं देवताओं के लिए आसन मुक्ति अर्थात सांसारिक सुखों के उपभोग और मुक्ति अर्थात सांसारिक वंदनों से छुटकारा पाने के लिए उपभोग और समुत्सरजित करना चाहिए हे भैरव और यहां पर ही साधना करने वालों के आसनों के विषय में भी श्रवण कर लीजिए जिन पर बैठकर अभ्यासन करता हुआ सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया करता है साधकों के लिए चार प्रकार के आसन अंतर बताए गए हैं ऐंधन काष्टक चारमड चमक वस्त्र वस्त्र का और तेजस अर्थात धातु निर्मित ये चार हैं साधक को पूजा के कर्म में ये सभी आसन प्रशस्त होते हैं बुद्ध पुरुष को चाहिए कि सर्वदा काष्ठ आदि का आसन ही रखें काष्ठ का आसन 24 अंगुल प्रमाण वाला दीर्घ होना चाहिए यही शास्त्र सम्मत होता है 16 अंगुल के विस्तार से युक्त और 4 अंगुल ऊंचाई वाला होना चाहिए अथवा 6 अंगुल ऊंचा करें इससे ऊंचा कभी ना करें आसन दो हाथ से बड़ा नहीं होना चाहिए और डेढ़ हाथ से अधिक विस्तृत नहीं हो तीन अंगुल से ऊंचा आसन कभी भी अविष्ट हो पूर्व में वर्णित आसन सिद्धि का प्रदान करने वाला हुआ करता है 6 अंगुल से ऊंचा कभी भी नहीं करना चाहिए कंबल का आसन तथा चर्म का आसन शैल अर्थात शिला का आसन महामाया के प्रकष्ट पूजन में परम प्रशस्त आसन कहा गया है तथा कामाख्या देवी के पूजन में इसी को श्रेष्ठ बताया गया है तथा देवी के पूजन में और भगवान विष्णु के अर्चन में भी कुषा आसन प्रशस्त माना गया है बहुत दीर्घ बहुत ऊंचा और बहुत विस्तार वाला काष्ठ भूमि के आसन के समान ही कहा गया है और पाषाण का भी आसन सभी कर्मों में प्रशस्त होता है द्वार में बाहर आसन पृथक-पृथक ही कल्पित कर्मों में प्रशस्त होता है द्वार में बाहर आसन पूजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए गज को छोड़कर किसी भी प्राणी के अंग से निर्मित आसन तथा अस्थियों से रचित आसन ग्रहण नहीं करें मातंग के दांतों से निर्मित आसन का में कर्मों में समाचरित करना चाहिए गजचर्म का आसन नहीं ग्रहण करना चाहिए जो पूर्व में कहा गया है तथा गंध मृग के चर्म का आसन लें यद जल में देवताओं का पूजन करें वहां पर भी आसन पर बैठे हुए साधक को कभी उठना नहीं चाहिए जल में शिलामे अथवा कोसा का ही आसन करें काष्ठ का अथवा तेजस अर्थात धातु निर्मित आसन को ग्रहण ना करें तथा अन्य आसन को समाचरित नहीं करें स्थान के अभाव में तो पूजन आसन के आरोप में संस्थान को ही आसन कल्पित करके मन से जल में पूजन करें